अभी नहीं समझ में आते ऐसी कार्य का तो छोड़ देना है जब अनुभूति आएगी तब तो समझ में आएगी क्योंकि ये तो तर्क का विषय नहीं है कि आप बुद्धि से इसको समझने की कोशिश करो शब्दार्थ समझ में आ जाए तो अच्छी बात है नहीं आता तो भी कोई बात नहीं की समय आने पर इसको अनुभव करोगे ही उसी समय इनके शब्दों का असली अर्थ समझ में आ जाए अभी जितना ग्रहण कर सके तो ग्रहण करना है क्योंकि स्पष्ट कह रहे हैं क्योंकि सही बुद्धा नाम विषय ये तो बुद्धो का विषय है अर्थात बौद्ध दर्शन पढ़ना पड़ेगा बौद्धों का ऐसा नहीं बुद्ध का मतलब है विद्वान का विषय जो ब्रह्मानुभूति कर लिया वास्तविक जो श्रोत है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए वो विषय के समान अनुभूति हो जाती है क्योंकि वो स्व रूप अभिन्न रूपेण ग्रहण कर लेता है तत्साम इसलिए साम्य रूप है क्यों निर्विशेष है अजय और अद्वितीय है ब्रह्म निर्विशेष स्वरूप वाला हो जाता है किंचित भी विशेष ग्रहण नहीं होता इसे साम्य सामान्य सर्वता स्वभाव सा है अर्थात कोई विशेष भाव नहीं है निर्विशेष भाव है यही सामान्य हो तभी तो विशेष भाव हो सकेगा सामान्य भेदको विशेष हो प्रकार का ही है इसे तत्वदर्शी पुरुषों को ही का ही विषय बन जाता है विशेष स्वरूपोत्तर विषय बनता है भाई और के समान या वृत्ति चिन्ह का विषय बनता नहीं है स्वरूप रूपे सिद्धनाथ विषय ऐसा यहाँ पर यह विगत विगत हो चुका है बंधन ये विषय अन्यत्र विषय में विशेष न सिनोती बदनाथ विषय ऐसा ऐसा लिया गया विगतो बंधन यस्मात विषयों में अंदर इसलिए एक विशेषता और देखिए आप तीनों लिंगों का प्रयोग कर रहा हैं तत्व के लिए पहले तीन स्त्रीलिंग बोल दिया फिर विषय है पुलिंग एक ही वस्तु तीनों लिंगों में प्रयोग हो गया उसको स्त्रीलिंग से भी कार है पुलिंग से भी कारी तत्व को और उसी तत्व को निकार है अर्थात तत्व का कोई भी लिंग व्यवस्था नहीं हो सकती है क्योंकि लिंग व्यवस्था कहाँ होती है तत्व तो हो वस्तु हो मूर्त पदार्थों में ही लिंग व्यवस्था हो सकता है अमूर्त पदार्थों को भी लिंग व्यवस्था हो सकती मूर्थ है जब मूर्त से भिन्न है वह लिंग व्यवस्था नहीं हो सकती किसी भी लिंग तत्व तो को बता सकते निवृत्त मेरे द्वैत विषया निवृत्त द्वैत विषयों से निवृत्त है और विषयांतरे विषयांतरे अद्वैत तत्व स्वरूप विषय वा विषयांतरे अद्वित आपको स्वरूप विषय उससे ही प्रवर्तन नहीं हुआ क्या अभाविभाव का निश्चय होने से अभावैता द्वैताभाव का जब निश्चय द्वैत विध्यात् के कारण से द्वैताभाव का जब निश्चय कर लेता है और उस दूसरा है ही नहीं तो उसका विषय क्या करेगा तो स्वरूप ही अधिष्ठान जो है स्वा भिन्न होता है उसको विषयां रूप ग्रहण भी कर सकता था तीसरे तो विषयांतरे आप प्रवृत्तों से कह दिए अ्ञ्यान काल में तो ब्रह्माकर वृत्ति बनानी पड़ती है अगर अभ्यास करते करते ब्रह्मा आकार वृत्ति होती है फिर अंतर स्वरूप आकार हो जाता है निध्यासन का महिमा यही है वो ब्रह्माकर वृत्ति का होना और ध्यान काल में हम करते हैं इन शब्दों को लेकर के जो का निर्वणम निष्कलम निष्क्रियम इत्यादि जो शांतम उद्वयम शिवम इन शब्दों को लेकर के चिंतन करता और ध्यान में तदाकर वृत्ति बनाने की कोशिश होता है और भाई जितने सुगुण साकार विषयों को परित्याग करते हैं क्या तो भगवान भी क्यों ना हो सारे आकारों को त्याग देना सगुण साकार सकल को त्याग करके निरुण निराकार ध्यान वृत्ति बनती है ये तो हम बना रहे हैं उसकी ही संस्कार दृढ़ होते होते होते होने हो लगती है आप आंख बंद करके एक शब्द नहीं बोलते है निर्गुण कहा दिया बस इतने मेरे काम चल पड़े आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती बैठे बैठे होने हो लग जाता है जब ध्यान की परिपक्व अवस्था होती वेदांत वास्तव में निधि ध्यान होने लगता है तब तो हम कहते ब्रह्मा कर वृत्ति हो रही है किया नहीं जा रहा और फिर आप जो बात करो उससे भी आगे कहा होती नहीं है वृत्ति से कोई लेनदेन ही नहीं न वृत्ति रह गई न माया नवि कुछ नहीं सब खत्म इसलिए प्रवृत्ति नहीं है वृत्ति की प्रवृत्ति भी उस विद्वान के लिए नहीं है और अज्ञानी को दिखाई देते रहता है उसके तारक्रम के वैसे भैया ज्ञानी का शरीर है वो बोलता है ब्रह्म का शरीर है ब्रह्मनिष्ठ है वो अपना समझ रहा है अपना बोल रहा बोलने तो उससे व्यक्ति का पूरी अपना स्वरूप में जो स्थित होने के बाद में ये लेशा, विद्या लेशा, विद्या को जो जो मानी जाती थी, उसका भी कोई संबंध नहीं भाषकर अभाव दर्शन न मैंने द्विता अभाव दर्शन चित्त से निश्चला चलने वर्जिता ब्रह्म स्वरूप स्पष्ट कह दिया चित्त के अंदर वो निश्चला चित्त से निश्चला मैंने चिता जो आपके अंत करण की वृत्ति कोई समझ नहीं है इसलिए कहा जा रहा है ये नहीं है कि वृत्ति होती नहीं है अरे आज परि है तो होगी गुणम चलम वृत्तम कार्य है गुणम वृत्तम चलम जो है गुण का स्वभाव है वो चला है मान को बनाते रहेगा आज पर्यत गुण का कार्य बता चित्त तात्पकाल पर तो चलती रहेगी लेकिन उस, उसने सुपे चले जाने से उसका कोई समझ नहीं रहा अतिव कहा जाता है कि उसके अपने जो मुख्य जो होता मुक्त हो गया मुक्त के लिए नहीं है ही हाँ नहीं उसकी वृत्ति होना न होना कोई लेन देन नहीं है इसीलिए अर्थवे क्या हो गया ब्रह्म स्वरूप तदा अभय पदम अस्टे तदा स्थिति यह ऐसा ब्रह्म स्वरूपा स्थिति वह जो ब्रह्म स्वरूपा स्थिति है चित्त वही अद्वे विज्ञानी का रसकन लक्षणा चित्त का एक जो स्थिति है ना उसी का दूसरा नाम कर दिया अद्वैत विज्ञानी का, तो का रस घन लक्षणा कैसा है द्वैत शून्य और विज्ञानी का रस विज्ञप्ति मात्र रूप है और आनंद है रसन है रसोग आनंद रूप है वो आनंद घने अखंडाकार इसलिए कहते घन लक्षणा घन का मतलब अखंड छिन्न नहीं है तीसरे के द्वैत शून्य विज्ञप्ति मात्र आनंद खंड स्वरूपा इत्य विज्ञप्ति मात्र आनंद खंड स्वरूपा सारी अस्मा विषयों गोचर परमार्गदर्शी नाम बुद्धा नाम वह एक जो स्थिति है ना, वह केवल परमार्गदर्शी बुद्ध पुरुषों के प्रति ही वह अनुभव होता अनुभूति रूप होकर ग्रहण होता है तस्मा इसलिए ऐसा है इसलिए तस्मा विद्युद्वार तत् परम पर संभव इत्याशय तत्म्यम्त वस्तु साम्य वस्तु है निर्विशेष वस्तु एक लक्षण आत्माख्यो धर्म और घाट गोम्य परम निर्विशेषम स्पष्ट कर दिया साम्य परम क्यों निर्विशेष निखिल धर्म शून्य निर्विशेषम का तात्पर्य क्या निखिल धर्म शून्यम अजमच है दृश्य अद्वय बुद्धान विषय परमार्थ दृश्यों का विषय होता है आपने कह दिया लेकिन विषय किस रूप से उनको ग्रहण हो रहा है अनुभूति का स्वरूप क्या है एक आचार्य का नाम है ना अनुभूति स्वरूप आचार्य है।, है ना श्रृंगेरी पीठ के आचार्यों में से आचार्य को बहुत पहले के आचार्य का नाम अनुभूति स्वरूप आचार्य शिष्य की अनुभूति स्वरूप बताइए अनुभूति स्वरूप क्या है वो जो विद्वान को हो जाता है इत्या अजम्बिद्रम स्वप्न प्रभातम भवती स्वयं सकृद भातोश धर्मो धा तो स्वभावत अजमन निद्रम अस्वप्न वह कैसा है अज है अर्थात निद्रा रहित है और कैसा है अस्वप्नम स्वप्न रहित और आदित्यादियों की अपेक्षा से वह स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रभात स्वयं प्रकाश है किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है घटपड़ादि विषय ऐसे विषय हैं कि अन्य प्रकाशों की अपेक्षा रखते है सूर्य भी अन्य प्रकार की अपेक्षा करता है आपके अपने हाथ की अपेक्षा रख करके ही वह सूर्य प्रकाशित हो रहा है इधर हम देखिए सूर्य प्रकाशित नहीं होता है क्योंकि इसके हाथ में ज्योति अपने चक्षु द्वारा बाहर निर्गमन होता है वो अनुभव नहीं कर पा वृत्तिवचिन चेतन होकर के बाहर ग्रहण नहीं कर पा रहा है चाक्षुष आकार वृत्तिवचिन के बिना अंदर ग्रहण करेगा सूर्य और जब तो धूप में खड़ा कर दो तो चमड़ा चलने लगता है तो कहता है भाई गर्मी लग रही लगता है की सूर्य है तो दूसरों से शब्द ज्ञान के माध्यम से जान लेते हैं सूर्य की गर्मी है नहीं आग की गर्मी है और देरे देरे वो धीरे धीरे स्पर्श के द्वारा वह भेद कर लेता है अब के नोटों को स्पर्श के द्वारा भेद कर लेते हैं तो ये तो कौन सी बड़ी बात यूं करके देखते थे कहते थे, थे पांच का है दस का है और हम लोग के कागज अच्छे होंगे तो बता सकेंगे अब उनका बताने ऐसे रूढ़ी हो गई हमारे व्याकरण गुरु जी तो थे ऐसे प्रज्ञा चक्षु थे चंद्र शास्त्री तो उनको बोलते सौ का नोट है है झूठ बोलते देखिए ना, नहीं, आप से ना। हमको तुम लोग ठग सकते, लो सकते <laughs> का, पचास का करके ठग देगा लेकिन हमको कोई नहीं ठग सकता है। इतना हाथ पे छू करके बता देगा हाथ पे छू छू करके बता देंगे इतना रुपए को है? समय समय नहीं, दिमाग समय समय है तो घर देख लेते हैं उसमें जो है ना वो ऊपर वाला उनका अलग घड़ी बनती है वो ना उसको होता है वो नहीं रहता उसका है उसको देख करके पकड़ लेते है वो हो जाता है और इसके लिए बस तो उनके लिए अलग घड़ी ही बना ना जो बोलने वाली घड़ी तो इसलिए अंधों के लिए तो आया था बटन दबाओ बोल पड़ता है इतना घंटा हो गया इतना मिनट हो गया बोलने वाली घड़ी जिससे मुर्गा भी बोलता था इसलिए कहते कि भाई आ, सभी लोगों को किसीने किसी ने किसी चीज की अपेक्षा होती है किस चीज को प्रकाशित करने के लिए लेकिन इस ब्रह्म को प्रकाशित किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती क्योंकि स्वयं प्रभातम भवति और स्वयं प्रकाशित स्वरूप और स्वयं प्रकाश एक बार हो गया उसके बाद बार बार तो करना होता होगा कहते नहीं नहीं बात तो ही वही आता तो एक ही प्रकाशित करना पड़ता है बार बार प्रकाशित करने कोई जरूरत नहीं अना काल फार्म के अंदर अंधकार तब लाइट आपने चला दिया तो वो तो अनाधिकालीन अंधकार क्षण मात्र में दूर हो जाता है इन ग्यारह बिजली चली जाती तो वापस आ जाता है अंधकार फिर लाइट जब आ जाता तब तो दूर हो जाता है इसी तरह से यहाँ भी होता होगा कहते नहीं नहीं अनाकालीन अवित्या एक, एक बार नाश कर देता है दो उसकी उत्पत्ति यहाँ कोई बिजली तो है नहीं की बिजली से लाइट आ गई हो ये ज्ञान है और ज्ञान स्वर्गू वस्तु के नाते है स्विन्न सुर्ख वाला ज्ञान होने के कारण जो नित्य स्थित रहता है अति यह अनित्य ज्ञान नहीं है जिसके द्वारा अपने विद्या को नाश किया है स्वरूपात तो नित्य ज्ञान के द्वारा ज्ञान को नष्ट कर दिया है अति वे स्थायी होने के नाते वह एक बार प्रकाशित होता है पुत्र प्रकाशित स्वभाव स्वभाव धर्मो स्वभाव था नामक वस्तु का स्वभाव है के वो एक ही बार भाषित होने मात्र से सदा भाषित रहता है बारम्बार भाषित करने की कोई अपेक्षा नहीं है <ii> क्योंकि वो स्वयं प्रकाश पूर्व हेतु दे दिया है प्रकाशित हो जाता है द्वितीय पाग को पहले ले रहे हैं न आदित्यारी आदित्य अपेक्षा को लेकर स्वयं ज्योतिष स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सूर्य को भी हम कहते स्वयं ज्योति चंद्रमा को भी स्वयं ज्योति अनेकों को स्वयं ज्योति कह हैं लेकिन वह सब सा अपेक्ष स्वयं ज्योतिषत्व उसके अंदर माना जाता है लेकिन वास्तविक स्वयं ज्योतिषत्व जो है आपका केवल आत्मा में सकृत बात सदैव विवादित तथ्य शकृत का एक बार प्रकाशित हो गया ऐसा नहीं करना सकृत का प्यार सदैव करता सदैव बात एवं लक्षण आत्मा क्यों धर्म इस प्रकार का जो आत्मा का धर्म है वस्तु का धर्म है धातु स्वभाव तो वस्तु स्वभाव धातु में वस्तु वस्तु स्वभाव है ये आत्मा का आत्मा वस्तु है उसका स्वभाव है सुरक्षित भिन्न नहीं है उसका स्पष्टीकरण बुद्धा नाम विषय का कस्मात बुर्पक्षी करता है एवं उच्च मानवी बहुस परमात्म कल्पता अकस्मात लौकी कर नगरीय पक्षी कहता है यदि ऐसा है और बहुत प्रकार से बहुत आचार्यों ने बहुत ग्रंथों में लिखा हुआ है एक दो उपनिषद नहीं है, एक हजार एक सौ अस्सी उपनिषद और स्मृति ग्रंथ तो पचास ओपनी हुए एक सौ तो गीता है एक गीता है एक अपने देखेंगे कभी सर्व गीता सारे पुस्तक छपता है शिवान दास सौ आठ गीताओं का सार संग्रह किया का संग्रह को जोड़ दिया व्याख्यान को निकाल करके तो पुराने भी एक एक एक लंबा चौड़ा महासागर महाभारत तो ही आपके पास इतने शास्त्र बोल रहे हैं इतने प्रकार से बोल रहे हैं अनेक कथा कहानी अनेक प्रकार फिर भी मूड बुद्धि वाला आदमी क्यों इसको ग्रहण नहीं करता ये पूछ लौकिक कही कथ हम ते कस्मान कसमान नगरीय मंद मध्यम आदि कार्यों के द्वारा भी क्यों नहीं ग्रहण हो रहा है अत्यंत मूड को छोड़ दीजिए अत्यंत मूड की बातें हम नहीं करते मूर क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निर भूमि पंच भूमियों में से वो तो मूड को कर रहे क्षिप्तों में और विक्षिप्तों में से जो मंद मध्यम अधिकारी हैं ये क्यों अपने एकाग्र भूमि और निरुद्धि नहीं चाह रहे हैं इतने शास्त्र समझा रहे बड़ी घोषणाएं कर दी है तुम्हारा भला हो जाएगा फिर भी कोई जानने को तैयार नहीं कहते क्या करें सुखम आवरियते नित्यम दुखम विव्रिय सदा ये कस्य च धर्म से ग्रहण आत्मा और अनाया से ढक जाता है उसको ढकने के लिए प्रयास करने कोई जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन उसको देखने के लिए बहुत प्रयास करना है बहुत कठिनाई से ये खुलता है दर्शन देता आत्मा हम लोगों को अपने आत्मा अपने कोई दर्शन नहीं मिल पाता है बड़ा कठिनाई से और ढकने में सुखमे वावरी मैंने सुखे आपने ने घट आप खोला बस गए छुट्टी राम जी की नहीं थोड़ी सी एक संकल्प एक हुआ नहीं गए तो बाहर आ जाते बाहर आने का मतलब आत्मा को आवरत कर देना आवरण करने इसलिए बहुत ही आसान काम इस अंत कंट रूप सरोवर एक छोटी सी तरंग उठ जाने मात्र से ही आवरण हो जाता है और तरण का तरण का उत्पत्ति के लिए भी कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है वो इतनी वास्ना बड़ी बडी इतनी कामनाएं बड़ी बडी पड़ी है होते रहता है इसलिए कहते हैं यश कश्य धर्मस्य जिस किसी घटपटा जीवस्तुंगा ग्रहेण सुखमेव भगवान अस आवरिय नित्य हमेशा अनायास ही आत्मा रूपी भगवान को आप आवरण कर लेते हैं लेकिन जाना कैसे जाएगा सदा दुखम विवरीये लेकिन सदा ही ये बात है निश्चित है कि भाई इस आत्मा को जानना इसको अनुभव करना इसके बारे में सुनना भी बहुत कठिन का आश्चर्य वक्ता इसलिए का आश्चर्य कुशल अनुभव जो है उपलब्ध कर लिया वो भी कुशल है इसीलिए मानना पड़ेगा सुनमन तो भी सुनने को भी बहुतों को मिल रहा है इन समझ किसी के नहीं आती उल्टा उल्टा ही ग्रहण करेंगे अश्रद्धा हो जाएगी भागते, क्या करोगे हवा में फंस जाते है ना घर के ना घाट के हो गए बहुत सारे अब परेशान कुछ तो आए हमने कहा हमारे तरफ से तो दरवाजे खुला है बिना पूछे गए हो बिना पूछे आए तो हमसे पूछने की पूछना नहीं अब आने के अनुमति नहीं दूंगा आओगे तो रोकूंगा नहीं अनुमति नहीं मिलेगी आगे तो बिना पूछे गए थे तो अनुमति कर दूंगा अनुमति नहीं मिलेगी आओगे तो रोकेंगे दरवाज़ा खुला तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर बीच श्रद्धा टूट गई हैं? आप कैसे श्रद्धा दो बार जग गया तो तुम जानो वो श्रद्धा के बारे में ऐसी श्रद्धा के ऊपर तुम्हे जानो हमारे को लेन देन नहीं यही होता है इसको ग्रहण करना बहुत कठिन काम जो कम विपरीय झकने में दोष नहीं लगता अश्रद्धा उत्पन्न होने में दोष नहीं लगता है। एक छोटी सी दोष को पकड़ लो पर। एक शब्द को उल्टा ले लो, तो आचार्य के प्रति श्रद्धा हो जाएगा मैंने ऐसे क्यों कह दिया ये शब्द कैसे प्रयोग करे था विद्यार्थी जब हरियाणा में थे हरिद्वार में रामस्वरूप ब्रह्मचारी थे और कुछ भी नहीं मिला उनको दिमाग में बस तो आपने तुम कह दिए थे <laughs> मुख से तुम निकल गया बस इसलिए हम आपने मान सकते या कोई बात न आप जाओ दो साल बाद तीर्थ यात्रा करके लौटाओ कत समझ में गुरु तुम क्या दो चाटा मारेगा तो भी ठीक है मैं पढ़ लो फिर हम जान के चाटा मारेंगे देखेंगे फिर तीन साल पढ़ा तो कहने का मतलब ये कि आस्था होने के लिए छोटी सी दोष छोटा सा शब्द भी काफी है श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं बिना श्रद्धा का आत्मानुभूति है नहीं श्रद्धा ज्ञान इसलिए कहते दुखा भाषिकार्थ को स्पष्ट कहेंगे द्वैतात्म वस्तु किस चित्व राग विशेष धर्म से पदार्थ से ग्रहण ग्रहण आवेश ग्रहण ही कर दिया कोई जरूरी ग्रहण का आवेश हो जाता है केवल अभूत अभिनिवेश है ना, पहले विचार आ चुका है ये सब क्या हो रहा है अभूत का अभिनिवेश रहा है ही नहीं और झूठे उसका प्रारोप करके बैठे हुए हैं अभूत अभिनिवेश चल रहा है इधर-इधर ग्रहण मिथ्या आवेश तया, और स्पष्ट करते हुए मिथ्या मिथ्याभिनिवेश के कारण से सुखम आवरियत अनावी न आचा तिथ्य सुखम दुखम दोनों द्वितीय दिख रहा है और तृतीय इसी तरह अनायास ही वाच अनायास ही न वह ढक जाता है कोई उसके प्रयास की अपेक्षा है नहीं मित्ते निवेश कर दो तो ढक गया बात खत्म हो गई दब्धि निमित्त में तवरण न यत्ना अपेक्षित दया की उपलब्धि ही आवरण है उस शत्रु और कोई निमित्त अपेक्षा नहीं प्रकटी करते मन दुखे नहीं वो प्रकटी कर हजारों जन्म लग सकता है कोई भरोसा नहीं कह दिया काल की गणना नहीं जन्म की गणना तो कोई भरोसा नहीं जीवन मुक्त होने के बाद कई होने तो तीन जन्म मान बैठे थे तो पर पक्ष में आया था वास्तव मुक्ति के लिए तो ऐसा कठिन है इसका जो है ना अनावृत हो जाना बहुत कठिन काम परमार्थ ज्ञान से दुर्लभता है, है जो परमार्थ ज्ञान है ना वह संसार दशा में दुख का विवरण सदैव सत्ता परमार्थ ज्ञान कदापि न सिंका और पक्षी कह सकता है भाई संसार दशा दुख रूप से जो आवरण हो चुका है उसका विवरण जो है दुख रूप उसका जो खोलना उद्घाटन करना पट का खुलना अत्यंत कठिन है क्या बल्कि असंभव ही है पूर्व कहेगा असंभव खुली नहीं सकता इतना राग इतना द्वेश है कहा से खो लेता हो सर्वानुभूति हो नहीं सकती जब वैसे आशंका करते नहीं नहीं शांत इत्यादि शब्दों के द्वारा साधन संपत्ति कठिनता आश के न इत्यादि के द्वारा साधनों के द्वारा कहा गया है और परमार्थ ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है एक भ्रांति उसको निवृत्त करने के लिए बहुत समय लगता है किसी व्यक्ति का कोई बात सुनकर आपके मन में आ जाता है ये हमारा शत्रु है व्यक्ति क्यों कह रहा है किसके सामने कह रहा है आपको बचाने के लिए उसके रहा आपके उल्टा कह रहा होगा आप उस बात को नहीं समझेंगे आप हमारे खिलाफ ही उससे बोल रहा था हमारे मित्र नहीं है तो शत्रु है आप सीधा वो पकड़ लगते है लेकिन उस एक भांति को निकाल करके वास्तु मित्र को मित्र समझने में कितना समय लगेगा कई अवसर होगा जब वो मित्र वास्तव में आपको सहयोग दे रहा है हर तरह से साथ देता है जान दे देता है तब आपको धीरे धीरे धीरे समझ में आएगी नहीं इसका उस दिन जो तो उसने कहा था एवं नुम से हाँ एवं नुमनने से है ना अब स्मरणीय रंगित तो बस हो हो, हो वो गलत था हमारी तो बहुत बाद में समझ में आती है और तो मेरे हित के लिए ही वो किसके सामने मेरे विरुद्ध में होता है ऐसे ये आपसे ज्यादा कुशल आपका मित्र है कुशल मित्र आपकी रक्षा करके किसी के सामने भी बोल सकता है जान करके अरे वो बहुत बेकार आदमी समझ मत रखना बहुत ठग् है अब आप तो मेरे को ठग बोल रहा है ठग है? बोल रहा है फस तो गई और के लिए आप दिमाग में दिमाग में आपके बैठ जाएगी ये मेरा मित्र नहीं इसने मेरे को ठग कह दिया उसके सामने हम उसके सामने लेकिन क्यों कहा इस पर विचार नहीं होगा और वो विवेक होने में बहुत समय तो सफाई दे मान लो उसके सामने उसको मालूम हो जाए भाई तुम क्यों मेरे से बात नहीं करो क्या हो गया तुमको क्यों मेरी उपेक्षा रहे हो क्यों मेरा जो है किनारा काट के चल देते हो मेरे से क्या गलती हो गई मित्र जितना भी सफाई दे कितनी बात करे वो माने माने कई वर्षों बाद समझ में आती है ये वास्तव में हमारा मित्र जब हर संकट के घड़ी में खड़ा है साथ तब तो समझ में आता यही वास्तव उसी प्रकार यहाँ पर ही होता है आत्मा ने अनात्म आरोप करने में देर नहीं लगता क्षण मात्र का काम है वो एक संकल्प हो गया बाल खत्म हो गई लेकिन उस भ्रांति का निवारण करने के लिए शांत होता इत्यादि निदान दान का बहुत लंबा काम और है और जिस दिन अविद्या भ्रांतिकारण अविद्या मिट जाती तब अरे तो वही हूँ लाखों जन बेमतलब जो है हमने चक्कर काट दी तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर भी वही स्थिति बन रहा है तो कहते हैं कि भाई इतना साधना दुख संपादित आत्मा को विवरित करने कोई दुसं सुख संपादन साधार दुः सम्पाद 26 दैवी संपद का वर्णन किया एक दो नहीं है गीता जी में जो है दैवी संपद 26 गिनाया और उनको अपनाते अपनाते आदमी को दुख पता नहीं कितने जन्म लग जाए एक दैवी संपद का अभ्यास करके जीवन में परिपक्व करने में कितना समय लगेगा हमने देखा कम से कम और कुछ है तो तीन साल तो लगी तीन आप वो भी प्रत्येक वृत्ति के प्रति सतर्क रहे तो एक दैवी गुण को अपना सकते छब्बीस अच्छा इंटू तीन उतना आयु मिलती नहीं दो जन्म कम से कम तो मिनिमम टू जन्म हो गया ना फिर दो जन्म चाहिए गिफ्ट को समझ में आता ही बीस उम्र के बाद पंद्रह बीस के बाद आयु का मान लीजिए आजकल के जमाने में जो यूरिया और अंतिम बीस तो जाएगा बुढ़ापे में तो कुछ होना जाना ही नहीं वहाँ हंगम परिदम सब कुछ चौपट हो जाता है असली बीस साल तो साधरा होना है, है ना? और छब्बीस गुण है इन तो तीस के हिसाब से बीस कितना हो गया सात और छियासी हो गई मैंने कम से कम तीन जन्म चाहिए आपको मिनिमम एक एक जन्म में भी तीस साल भी आप साधना करके दस गुण को जीत भी पाएंगे तो कम से कम तीन जन्म में जा करके आप पूरे छब्बीस गुण पर हासिल कर पाएंगे अब इस बीच में पता नहीं क्या क्या गड़बड़ी हो जाएगी क्या भरोसा लगातार हम एक बार एक गुण आरोप विजय पावे और छब्बीस गुण पर विजय पाते रहे लगातार हो जाए ये तो परम पुण्य हो जाए तभी तो होगा तपसा नाश्य कहा हुआ है दुख के जो है विवरीत के तात्पर्य साधन संपादन में दुखता है स्वरूप का विवरण करने में दुखता नहीं है स्वरूप का विवरण का तात्पर्य तात्पर्य में नहीं है तात्पर्य साधन के संपादन में दुख उसका वो कठिन काम है यद्यपि एक को भी आप सही ढंग से लेके चल रहते हैं आप प्रेम कोण को लीजिए सारा जीवन उस रही है ना तो वे स्वतः ही बाकी सारा का सारा करण हो जाता है अब ये लालच में ना पड़े कि छब्बीसों संको ही मेरे को अपनाना है एक को अपनाइए सप्त संशु बर्ख अभय तो फलभूत हो जाएगा अभयम सप्त संशुद्धि अवय तो बहुत ही कठिन का फलस्वरूप फैल है इधर छोड़ो वो तो फल, वो तो फल, वो फल है फल को के साधन में आइए आप सप्त संशुद्ध तारा साधन है बस यही सरल बनने रहने की चेष्टा अभिमान को त्यागना नहीं सत्य संस्थी क्या है न कर रहो। किसी से भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करने पर सतु संस्कृति हो जाती है अशुद्धि का कारण क्या है रागद्वेश है है ना और राग का रागद्वेश क्या है अपेक्षा आपने किससे कोई चीज की अपेक्षा किया तो रागद्वेश हो जाएगी क्योंकि वो अपेक्षा यदि उससे पूर्ति हुई तो आप उसे बड़ा प्रेम करने लगे आओ भाई आओ भाई हर बार आओ आओ क्यों ये हमारा इच्छा पूरी कर रहा है और नहीं, तो को आया भूत अब जाए तो अच्छा उसका देखना पसंद नहीं रहेगा आपको क्यों आपकी अपेक्षा उससे पूर्ति नहीं हो रही है तो राग द्वेश का जड़ इसलिए कामना है अपेक्षाए इसे सब निरपेक्ष हो जाओ ये मान के चलो मैं सबकी सेवा करूँगा जो उसे दे, ना दे। हमको धोखा दे के लुट के जाए कोई आपत्ति नहीं तुम्हारे चक्कर में भाई तुम जा मैंने तो अपराध कर्तव्य कर दिया मेरे को तुमसे कोई अपेक्षा नहीं थी परसों ऐसी हुआ एक आदमी आया कर बाद और जो है दे दिया ठंडल माया और कहा महाराज हमसे गलती हो गई हम बहुत दिनों के बाद आपको दिए तो हमसे ले गया तो मैंने कहा हम तो अपेक्षा ही नहीं रखते आएगी माया गई सो गई हम तो दे देते दे तो भूल जाते तो तुमको दिया भी था पता नहीं था तो दे दिया तो पता चल गया अच्छी बात है आपको अकाउंट में लिख के रखनी चाहिए कहीं न कहीं किसको किसको दिया हुआ है मैंने कहा ठीक है हाथ से उपदेश मान लिया जाएगा। से दिया जाएगा हाथ से लिख के रख दिया जाएगा यानी दिया जाएगा कोई भरोसा नहीं <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो हैं आप जैसे विचित्र में पहली बार देखा मैंने कहा यही तो होता है आपको जब दिखता तो सामान्य दिखते तो विचित्र लगेगा ही ऐसे तो विचित्र लगेंगे आप तो देंगे फिर सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में तो ये भी अपेक्षा आप रखो फिर दुखी यदि माल अपेक्षा तो आप सोचते रहते हैं हम भी यदि सात महीना हो गया हर महीना टेंशन बढ़ो वहा यही नहीं पता नहीं क्या हो गया देगा के नहीं देगा जिंदा मरा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है दिमाग में दर दर दर दर चलती रहेगी बे मतलब टेंशन आप पहले ही सोचो देते रह इसको आना है ही नहीं दान दे दिया छोड़ो छुट्टी दे दिया तो भला नहीं दिया तो भला तो झंझट खत्म हो जाता नहीं तो आप किस दस रुपया दे उधार और जब तक आएगा नहीं यहाँ जब पेट में दर्द चल रहे अभी वापस आने की और जब तक आएगा नहीं तब तक आपका मन में चैन से नहीं बैठ सके अच्छा है दे दो भूल जाओ छोड़ दो नहीं आगे, आगे समझ के दे दो परेशानी कर किसी भी प्रकार का किसी से भी तो आप सुखी तो आपने आप सत्य हो जाती है फिर आपका दर्द खत्म कर दिया आपने तो सतशुद्धि क्यों नहीं होगी बस ये कि अभ्यास करते जाइए, अपेक्षा भाव को दृढ़ करते जाइए अपने आप देख लीजिए बिल्कुल सही हो जाएक हो जाएंगे बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी जितने पच्चीस गुण है वो अपने आप आएगा और अभयम भी अनुभव हो जाएगा फिर अभ्यास तो करने ही पड़ेगी साधना तो इसी के करना पड़ेगा अपेक्षा भाव का साधना इसने कहा ना पहले समझो फिर समो फिर सुधरो कभी साधना हो सकती नहीं तो नहीं इधर इसे का स्पष्ट करते हैं साधना नाम दुख संपादित दुख के विवरती भाषिकारे मेरा परमार्थ ज्ञान से दुर्लभता दी थी साधन संपादित साधन की संपादन करने में दुर्लभता को लेकर के परमार्थ ज्ञान को दुर्लभ कर दिया गया भगवान असव आत्मा द्वयो देव इत्य कौन है वो जो विवरीते भगवान है कौन भगवान असव आत्मा एवं अद्वे स्वरूप ये वैद्य देव स्व प्रकाश आ तो वेदांत आचार्य बहुत उच्च मानो नहीं व्यातुम शक्य इसे वेदांत के द्वारा और आचार्य वेदांत तो आचार्यों के द्वारा बहुत प्रकार से कह दिए जाने के बावजूद भी ज्ञातुम नहीं शक्या वो शक्य और जान नहीं सकते है आप नहीं, नहीं? कही तो इसे बहुत ज्यादा बोलो तो भागी जाएंगे कहेंगे तो बहुत टोकते रहते हैं कर बात पे टोक देते हैं अब उनको लगता है क्यूँकी वो आनंद है ना जो आनंद होता है थोड़ा सा भी वो तो एक भी बोलो, का तो तुरंत उनको लग जाए वो तो सहन नहीं कर सकते उसके तो लिए धीरे धीरे बदलाव लानी पड़ेगी इसलिए कहते हैं आश्चर्य वक्ता कुशलोश्य लब्धा गई है, है। इसलिए ऐसा वक्ता भी आश्चर्य पर ही है ऐसा लब्धा भी अत्यंत कुशल मानना होगा वाह पुनः चलो अभावी बारिश कत्यावरण क्यों हो गया बड़े बड़े विद्वानों को भी हो गया है क्या कल सब इसी चक्कर में पड़े हुए कच्चित विद्य मान कोई कोई जान पाता है बड़े बड़े खोपड़ीदार सब विचार में फंसे पड़े कोई कत आत्मा है और इतना लंबा चौड़ा है ऐसा ऐसा होता है उस आत्मा में ज्ञान गुण वगैरह पैदा होते हैं ऐसे उल्टा उल्टा है तो मान मानना है अस्तित्व लेकिन आत्मा का स्वरूप और को बिगाड़ दिया उत्पन्न तो मान लिया किसी ने किसने कुछ कुछ ने अस्थित तो मान रहे हैं, अस्थि मानने वालों में भी निकलीजे क्या है कोई कहते ना अनेक आत्मा एक अद्वितीय व्या आत्मा बिल्कुल शुद्ध मानता है निर्गुण मानता है सब मानता क्या है अनं लड़बड़ा दिया उसने अस्थि मानने वे लोगों में से भी बहुत लोग इसको सगुण साकार मान लिया कुछ लोगों ने सगुन निराकार मान लिया कुछ लोग निर्गुण निराकार मान अनेक आत्मा रहेंगे ये अनेक आत्मा वो आत्मा लड़ जाएगा आत्मा हो तो होगा अजातवाद विशिष्ट अद्वैत को समझ नहीं पाते और नास्तिक करने वालों का तो कहना ही क्या कुछ भी नास्तिक कह अस्ति नास्ति ले रहे में जेनी को लेते हैं क्षण विज्ञानवादी को लेंगे नित्य अस्तित्व तो। तो से रहते है वो अत क्षण क्योंकि हाँ के दोबारा जो नास्ते आएगा वो तो अत्यंत कभाव को ले रहा है वो हो गया शून्यवाद नास्त नास्ती थी दुरावृत्ति भी करें नास्त नास्ती थी वह पुनः नास्टी नास्टी जो डबल बोल रहे हैं बढ़ता घटता है जैनी लोग असत भी है सत्य है सदा भी रहेगा बढ़ता घटता है जैसा शरीर धारण करोगे वैसा हाथ का लंबा चौड़ा हो जाएगा है संकोच विकासशाली आत्मा में जाओगे तो तो तो के के तो आ जाओ तो क्या होगा वो तो हाथ में कुछ बाहर लटक जाएगा शरीर से बाहर हो जाएगा आत्मा कुछ कोई लंबा चौड़ा तो रहेगा नहीं वो अब भूल किसी पेड़ पर सवार हो गया है ना मरने के बाद पेड़ में घुस गया हो और वह आत्मा क्यों हो जाएगी कुछ समझ नहीं रही तो से बड़ा है हैं? नहीं, नहीं, है है। तो नहीं, के तीसरा संकोच विकास शरीर मारा जिन वर्क करो जैसा छोटा शरीर मिलेगा तो भी छोटा हो जाएगा बड़ा शरीर तो हो बड़ा होते जाएगा आत्मा वो इलास्टिक जैसा है वो कौन गा भी कहते भी ठीक नहीं नाश ना जवाब पहले वाले में क्या चलत भाव है अस्तित है नास्ती में है और अश्नास्त उभयत्व है नास्ते में अभावत्व इन धर्मों को लेकर के बालिशय कहते विवेकहीन पुरुष लोगों के द्वारा आवरणो आच्छादित कर लिया जाता है उस आत्मा को सूक्ष्म विषय पंडितान भगवत परमात्मा आवरा मूढ़ तो जरा अरन मूढ़ों के बारे में तो कहना है क्या तो बड़े बड़े पंडित इस चक्कर में पड़ गए अत्यंत सूक्ष्म विषय वाला होने से कोई अति कह रहा है कोई नाती कह रहा है कोई अति कहता है कोई नाते नास्ती कह रहा है इत्यादि रूप है न सूक्ष्म विषय के साथ में के पंडित लोग भी भगवत परमात्मा न आवरण ये आवरण विशिष्ट ज्ञान को इनके पास है सब बड़े बड़े पंडित लोग भी आवरण विशिष्ट ज्ञान को धारण कर रहे हैं कहते भाई बुद्धि लक्षण प्रदर्शन न शरीर आत्मविश्विक ज्ञान रूप आत्म है बुद्धि लक्षण का न मतलब क्या शरीरारी रूप कोई आत्मविश्विक ज्ञान मनाली है जो उन लोगों के बारे में तो कहने की जरूरत है क्या इत्यमर्तमें कई मुतक न्याय रूप अर्थम कई न्याय रूपी पदार्थ प्रदर्शित करने के लिए अगली कार्य आरंभ हुई है अस्थ्य अस्थ्य अस्थ्य नाथि इत्यादि से अस्ति आत्मा की वादी कष्ट प्रतिबद्ध कुछ लोग मानते हैं आत्मा है ऐसे कहते हैं कोई निश्चय कर दिया उन्होंने आत्मा निश्चय करके जाऊंगो निश्चय अस्थित तो है कि कमी क्या है अद्वैत रूप नहीं ग्रहण करते है अजात विशिष्ट अद्वैत रूपये जो है अस्थि को ग्रहण नहीं कर रहे हैं न करो वेनाशिका शनि तत्व को लेकर चल रहा है नीचे दीखा में देखिए प्रमाता दिहाड़ी वितरिक अत्यारो अत्य वैशे पक्ष लेना सांग के से सब को ले लो ये सब क्या है मान से आत्मा है लेकिन प्रमाता है उसके अंदर ज्ञान होता है उसको भोग मिलता है वो भोगता है इत्यादि धर्मों को विशिष्ट मान लेते हैं वो वैशिषिकादी पक्ष हो गया और दिहारी व्यतिरिक्त ना सो बुद्धि से भिन्न भी नहीं है और क्षणिक विज्ञान तो बुद्धि से भिन्न भी नहीं है ऐसा क्षणिक सेवा यदि द्वितीय विज्ञानवादी पक्षी पक्ष को दूसरा पक्ष में लेना तृतीय दिगंबर दिख्वासा। पक्ष दिग्वास आशी क्या क्या करो अर्धतवादी दिग्वास दिग्वास दिगंबर पक्ष जैनिय पक्ष यह संस्तवादी है और कहती है प्रत्येक वस्तु में सप्तंग न्याय को लागू करते हैं शब्द भंगी न्याय सात भंग है जिसके आधार पर वो जो है प्रत्येक समझने की चेष्टा करते हैं और यही मालूम होता है, में कोई है, भी नहीं, कोई है भी और नहीं भी ऐसे अनिर्वचनीय अस्त्यवचनीय नास्ति निर्वचनीय अस्त निर्वचनीय ऐसा उनका सब पक्ष है पहले घटो अस्थि एक दृष्टि से घट है दूसरे नहीं घटो नास्ती घट नहीं हो सकता नहीं घट है भी और नहीं भी कार्य दृष्टिया घट है कारण दृष्टि घट नहीं है यह भी नहीं कह सकते हम घट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते अनिर्वचनीय तक फिर अनिर्वचनीय होता हुआ भी है अस्त अनिर्वचनीय जाओ और अनिर्वचन होते भी नास्ती नहीं है कारण दृष्टि पुनः अनिर्वचनीय होते हुए घट नहीं है कार्यदृष्टिया अनिर्वचन होता हुआ है और वास्तविक दृष्टिया अस्त नास्ती हुआ मनिर्वचनी वस्तु को ही नहीं है। मंजरी मंजरी ग्रंथ ग्रंथ भी है। इसके लिए अलग बनाया और एक अनेकांतवाद नाम को पुस्तक लिखा और उनको कहा गया है कि भाई यदि इस न्याय को महा दर्शन पर लगा देंगे तब क्या होगा अति जैन दर्शन नैन दर्शनम दर्शनम अनिर्वचनियम जैन दर्शनम अति अनिर्वचनियम जैन दर्शन और निर्वचीम जैन दर्शन जनरचने जनदर्शनम अतव जैन दर्शन नव कथम हो जाय जैन हो जाएगी तुम्हारी